बाबू समझो इशारे पुकारे पम पम पम हॉर्न जल्दी को गाड़ी कहते हैं प्यारे पॉम पॉम पॉम। नमस्कार सबसे पहले तो अपने दोस्तों का और अपने श्रोताओं का अपने साथियों का सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ने जितने कमेंट्स दिए मुझको उनसे सबसे बड़ी बात तो यह पता चली कि मेरा पॉडकास्ट सुना गया और कुछ सुझाव भी आए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन सभी सुझावों और सलाहों को मानते हुए पॉडकास्ट में वांछित संशोधन कर लूँ तो अब बात करता हूँ कि आजकल कोरोना वायरस का नाम चल रहा है कोरोना वायरस में छूत और हवा से उड़ने वाली कीटाणु इन सब के जिक्र हो रहे हैं तो इन सब बातों से एक पुरानी बात याद आने लगी ये बात तब की है जब हम बम्बई में थे और मलाड से जहाँ पर रहते थे वहाँ से दफ्तर यानी नरीमन पॉइंट जाना पड़ता था बैंक की बिल्डिंग थी बैंक की बिल्डिंग के बारे में तो और बातें बताऊंगा परंतु उस वक्त यह बता दूं कि उस बैंक की बिल्डिंग से हम सभी लोग लगभग एक ही दफ्तर में जाते थे तो हम पांच मित्रों ने तय किया कि भाई प्लेग फैला है गुजरात में प्लेग फैला तो अब प्लेग से बचने के लिए क्या किया जाए भीड़भाड़ वाली जगहों पर ना जाया जाए ऐसी सलाहें सब जगह से मिल रही थी और सब लोग कह रहे थे कि पसीना और भीड़ इन्हीं सब से प्लेग के कीटाणु फैलते हैं तो हम लोग ने उसका एक रास्ता निकाला कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि मलाड से नरीमन पॉइंट तक हम लोग कारपुल चलाते हैं यानी कि अपनी अपनी कारें चलाएं उस वक्त तक बम्बई में कार चलाने का हम लोगों का मौका सिर्फ़ इतवार के दिन मिलता था वो भी किसी इतवार को जा पाते थे किसी इतवार को नहीं और नतीजा ये होता था कि महीने भर में कारें 10, 12, 15, 20 किलोमीटर चलती थी खत्म मौका भी आया कि वाह कारें भी चला करेंगी मगर हम जिस सब साथी जो बंबई के बारे में जानते हैं जो श्रोता बंबई के बारे में जानते हैं वो ये समझ सकते हैं कि बंबई में कार चलाना कितने दिक्कत का काम है कितने कष्ट की काम कष्ट का काम है ये मगर खैर पांच दोस्त तैयार हुए सबसे पहले तो उनके नामों का जिक्र कर दूं हमारे परम आदरणीय सिंघल साहब श्री सुनील सिन्हा श्री कंसल कृष्णन और मैं हम सबों में सबसे अच्छी तरह से कार चलाना कृष्णन साहब को आता था उसके बाद सिंघल साहब बहुत गंभीर ड्राइवर थे कंसल और मैं अब चलिए कंसल साहब भी ज़्यादा ही अच्छा जानते होंगे परंतु मुझे यकीन है कि वो आज शायद अपने आप को कह दें कि ज़्यादा अच्छा जानते हैं परंतु उस जमाने में हम लोग उन्हें कोई बहुत अच्छा ड्राइवर नहीं मानते थे क्योंकि वो बड़े ख़तरनाक ड्राइवर थे उनके ख़तरे का जिक्र भी आगे करूँगा और उसके बाद हमारे मित्र सिन्हा साहब वो उनको हम लोग आक्रांत किए रहते थे वो बहुत अच्छे गंभीर ड्राइवर थे परंतु वो वास्तव में बहुत गंभीर व्यक्ति भी थे तो साहब यह कार पूल शुरू हुआ हम सब लोगों के पास अपनी अपनी कारें यह तय किया गया कि हफ्ते में एक दिन व्यक्ति अपनी कार चलाएगा और बाकी दिन सवारी करेगा तो इस प्रकार से पाँच दिन तो हो गए परंतु हफ्ते का छठा दिन वो शनिवार होता था तो उस दिन भी सीरियल ऑर्डर में जिसका नंबर आ जाए अब यहां पर एक बात आपको बता दू कि हमने कहा कि कुछ गंभीर ड्राइवर थे मसलन हमारे सिंघल साहब सिन्हा साहब तो इन गंभीर ड्राइवरों की खासियत ये थी कि ये लोग सबकी बात ध्यान से सुनते थे और जो सवारियां कार में बैठी होती थी उनको पूरा सम्मान दिया करते थे उनकी यानी अगर किसी ने कहा साहब थोड़ी देर यहाँ रुक जाया जाए तो वो रोक देते थे मैं अपने बारे में तो क्या ही कहूँ मैं तो मगर हमारे कृष्णन साहब और कंसल साहब इसमें ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे यानी कि अगर उनसे ये कहा जाए कि थोड़ा धीमे चलिए तो वो इस बात को सवारियों के सुझाव को मानने से इनकार कर देते थे और कृष्णन साहब तो उनके पास फियट कार थी हालांकि वह मानेंगे नहीं क्योंकि वो उस अपनी कार का नंबर छः हज़ार था तो वो उसको मारुति सिक्स थाउजेंड कहा करते थे और कृष्णन साहब जितनी तेज़ी से गलियों में कार चलाते थे मैंने आज तक उतनी तेज़ी से अपनी मोटरसाइकिल भी गलियों में नहीं चलाई है मतलब बम्बई की गलियाँ हाँ आपको ये भी बता दूँ कृष्णन साहब ने ही हम लोगों को बताया कि अगर खार से होकर पंद्रह नंबर रोड से आया जाए तो वहाँ पे एक मशहूर फिल्म अभिनेत्री का घर भी पड़ता है घर तो वो हम लोग को कभी ना दिखा पाए कई बिल्डिंगें दिखाकर उन्होंने हम लोग को बताया कि यहाँ पर शायद वो रहती है खैर हम लोग खार के रास्तों से भी इसी तरह वाकिफ़ हो गए मैं आपको जिस दिन की घटना बताना चाहता हूं, उससे हमारे इस कथानक के सभी पात्रों के चरित्र स्पष्ट हो जाएंगे घटना यू हुई कि हम लोग आ रहे थे सामान्य तौर पर शायद सोमवार या मंगलवार का दिन था सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक था तो बम्बई में ट्रैफिक पुलिस को हवलदार कहा जाता है तो वो हवलदार साहब अपनी मन मर्जी से कभी हाथ देकर गाड़ियों को जाने को कहते थे कभी रुकने को कहते थे कभी किसी लेन को चलवा देते थे वैसा वगैरह वगैरह चल रहा था हम लोग सबसे दाई ओर लेन में चल रहे थे और हवलदार साहब ने हमारी लेन को रोक दिया और बगल वाली लेन्स को जाने दिया हम लोग चिढ़ गए और इतफाक की बात यह कि उस दिन कृष्ण साहब कार चला रहे थे कृष्ण साहब ने हॉर्न बजाया हवलदार ने शायद हॉर्न सुना हो या ना सुना हो कि या कई गाड़ियों ने हॉर्न बजाया हो हवलदार ने ध्यान नहीं दिया कृष्ण साहब ने फिर हॉर्न बजाया और इतना बजाया कि हवलदार को पता चल गया कि यह हॉर्न किस गाड़ी से बज रहा है हवलदार साहब आए हम सब लोगों ने कृष्ण साहब से कहा कि साहब शांति रखिए सिंघल साहब को बात करने दीजिए परंतु कृष्ण साहब क्यों मानते उन्होंने पूछा यस ऐसा नहीं कि कृष्ण साहब हिंदी नहीं बोलना जानते थे परंतु कृष्ण साहब तो कृष्ण साहब ही थे उन्होंने थोड़ा डपट कर जब हवलदार से पूछा तो हवलदार ने कहा कि क्यों हॉर्न मार रहे हो कृष्णन साहब कुछ कहते इसके पहले ही सिंघल साहब ने कहा सॉरी सॉरी ऐसा अब नहीं होगा हवलदार आगे चला गया सिंघल साहब की गंभीरता से प्रभावित हुआ होगा मगर कृष्णन साहब नहीं माने कृष्णन और कंसल ये दोनों हंसने में बहुत माहिर थे आपको इनके हंसी का नमूना मैं अगर ये मैं इनसे निवेदन करूंगा कि मुझे रिकॉर्ड करके भेजें तो मैं आप लोगों को सुनवाऊंगा किसी दिन परंतु उस दिन इन्होंने जो हंसी हंसी वो ऐसी थी कि वो हवलदार को कम से कम 20 कदम आगे चले जाने के बाद भी सुनाई पड़ गई हवलदार वापस आया उसने पूछा क्यों हंस रहे हो फिर सिंघल साहब पर बात आनी पड़ी सिंघल साहब ने कहा हंस नहीं रहे थे हम लोग बातें कर रहे थे हवलदार ने पलटकर कहा मगर मुझे तो हंसी सुनाई पड़ी सिंघल साहब ने हम सब की ओर से जवाब दिया हंसी नहीं वो बातों का जोर था और उसके बाद हवलदार वहाँ से चला गया हम लोग केवल कृष्णन साहब और कंसल साहब का मुँह हाथ रख बंद ना कर सके ंतु इतफाक था क्योंकि ट्रैफिक खुल गया तो हम लोग आगे चले गए यहां पर आपको एक बात और बता दू हमारे कारपुल में नियम यह था कि जो भी ड्राइवर के बगल वाली सीट पर यानी कि शॉटगन सीट पर बैठेगा उसका काम यह होगा कि वो ड्राइवर के लिए नेविगेटर का काम करे नेविगेटर का काम यह था कि एक तो वो आज़ो बाज़ो वाली गाड़ियों का पता बताता रहे दूसरा ये बताए कि अभी बाएं जा सकते हो सड़क पर थोड़ा बाएं हो सकते हो या नहीं हो सकते हो या अब बाएं मुड़ना है वगैरह वगैरह एक दिन इत्तेफाक की बात है एक हम लोग के कॉमन मित्र वो आए उस दिन कोई हमारे यहाँ कारपूल में कोई एबसेंट था तो उनको बैठा लिया गया और वो इत्तफाकन आगे वाली सीट पर बैठ गए जब वो शॉर्टकन बैठ गए तो उनसे बताया गया कि देखिए शॉर्टकन का नियम यह है कि जब कार को बाएं मुड़ना होगा तो आपको खिड़की से हाथ बाहर निकाल कर बाए हाथ देना पड़ेगा वो समझ गए वो शायद किसी छोटे शहर से आए थे भोपाल वगैरह से तो उन्होंने कहा ठीक है साहब मैं कर दूंगा ऐसा और जैसे ही उन्होंने हम लोग मलाड से निकले ही थे अंधेरी पहुंचने वाले थे उन्होंने हाथ बाहर निकाला पीछे से जनजनाती हुई एक कार बाय से आगे निकली उन्होंने लपक कर अपना हाथ अंदर खींच लिया हम लोग ने फिर कहा कि अरे भाई बाएं बुड़ना है हाथ दीजिए उन्होंने फिर हाथ बाहर निकाला अब की बार एक ऑटो वाला थोड़ी देर के बाद फिर उनसे वही बात कही गई कि भाई हाथ दीजिए उन्होंने कहा आप लोग गाड़ी रोक दीजिए मैं उतर जाऊंगा आखिरकार आप लोग के साथ गाड़ी में बैठकर जाने का यह मतलब तो नहीं कि अपंग होकर दफ्तर पहुंचू हम लोग उनकी बात मान गए हम लोग ने कहा ठीक है मगर उसके बाद वो साहब जब तक केंद्रीय कार्यालय में उस दफ्तर में रहे हम लोगों ने उनको एक नाम दे दिया था डरपोक बाकी कहानियाँ आपको और भी बताऊंगा हमारे कुछ मित्र हैं जिनको इस कारपूल में हम लोग निमंत्रित करते थे और वे इनकार कर देते थे क्यों वो कहते थे ट्रेन से मैं आप लोग से जल्दी पहुंच जाऊंगा कैसे कार अपने आप वड़ा पाव वाले के यहाँ रुक जाती थी कैसे आइसक्रीम की दुकान पर रुक जाती थी ये सब कहानियाँ आगे कभी